अध्याय 11 क्विडिच नवंबर आते ही मौसम बहुत ठंडा हो गया स्कूल के चारों तरफ के पहाड़ बर्फ के कारण सफेद हो गए और झील ठंडे स्टील की तरह ठोस हर सुबह मैदान बर्फ से ढक जाता था ऊपर की खिड़कियों से हैगरेड दिख जाता था जो छछुंदर की खाल के लंबे ओवरकोट खरगोश के फर वाले दस्ताने और ऊत बिलाओ के चमड़े वाले विशाल जूतों में लैस होकर क्विडिज के पिछ पर जादु झाड़ूओ पर जमी बर्फ हटाता था क्विडिज का मौसम शुरू हो गया था कई सप्ताह तक प्रैक्टिस करने के बाद हैरी शनिवार को अपना पहला मैच खेलने वाला था जो गरुद्वार को खेलते देखा था क्योंकि वुड ने फैसला किया था कि हैरी को गुप्त हथियार के रूप में छिपा कर रखना है परन्तु यह खबर किसी तरह फैल गई की वो खोजी के रूप में खेलने वाला है और हैरी को पता नहीं था कि क्या ज्यादा बुरा है लोगों का यह कहना की वो बहुत बढ़िया खेलेगा या या कि वे उसके नीचे गद्दा लेकर दौड़ेंगे ताकि की सारी कर रहा था। ने उसे क्विडिज शुरुआत से आज तक किताब भी पढ़ने के लिए दे दी थी जो बहुत रोचक निकली उस किताब को पढ़कर हैरी ने यह जाना की क्विडिज में फॉल करने के सात सौ तरीके होते हैं और यह सभी 1473 में हुए कप में हो चुके हैं उसे जानकारी भी मिली की जरूर गायब हो गए थे जो कई महीनों बाद सहारा के रेगिस्तान में नजर आए जब से हैरी और रॉन ने हरमाइनी को दैत्य से बचाया था तब से हरमाइनी नियम तोड़ने के बारे में थोड़ी ज्यादा उदार हो गई थी और इस वजह से उसका स्वभाव भी पहले से ज्यादा अच्छा हो गया था हैरी के पहले कुछ मैच के एक दिन पहले वे बीच की छुट्टी में ठिठुरते हुए से बाहर आए। हरमाइनी ने जादू से एक चमकीली नीली रोशनी जला दी जिसे एक मुरब्बे के जार में ले जाया जा सकता था वे लोग आज तापते हुए उसकी तरफ पीट करके खड़े थे कि तभी स्नेप अहाते गुजरा हैरी ने तत्काल देख लिया की स्नेप लगड़ा रहा था हैरी रौना हरमाइनी थोड़े सट खड़े हो गए ताकि स्नेप को आग न दिख पाए उन्हें विश्वास था कि जादू की आग जलाने की इजाजत नहीं होगी दुर्भाग्य से उनके चेहरे पर आए अपराधी भाव को स्नेप ने देख लिया वह लंगड़ाता हुआ उनके पास आया उसने आग तो नहीं देखी परंतु ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी कारण की तलाश में था ताकि उन्हें वहां से दफा किया जा सके पॉट तुम्हारे हाथ में क्या है उसके हाथ में कुछ शुरुआत से आज तक थी हैरी ने स्नेप को किताब दिखाई लाइब्रेरी की किताब स्कूल के बाहर ले जाना मना है स्नेप ने कहा यह मुझे दो कर उड़ के पांच नंबर काट लिए जाएंगे जब स्नेप लंगड़ाता हुआ दूर चला गया तो हैरी गुस्से नियम अभी हो रहा हो। ने से कहा। उस शाम को गुरुद्वार के हॉल में बहुत शोर हो रहा था हैरी रॉन और हमिनी एक खिड़की के पास इकट्ठे बैठे थे हरमाइनी हैरी और रॉन का सम्मोहन का होमवर्क देख रही थी वो उन्हें कभी अपने होमवर्क की नकल नहीं करने देती थी तुम लोग किस तरह सीखोगे परंतु हरमाइनी वैसे भी सही जवाब मिल जाते थे दूर हट सके वह स्ने क्यूँ डर रहा था उठते हुए उसने रोना हरमाइनी को बताया कि वो स्नेब से पूछने जा रहा है की क्या उसकी किताब उसे वापस मिल सकती है मैं नहीं तुम जाओ दोनों ने एक साथ कहा परंतु हैरी यह सोच रहा था की बाकी टीचर्स के सामने स्नेप मना नहीं कर पाएगा वह नीचे स्टाफ रूम तक पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया कोई जवाब नहीं मिला उसने दोबारा खटखटाया फिर कोई जवाब नहीं शायद इसने उसकी किताब को वहीं पर पड़ा छोड़ दिया हो कोशिश करके देखने में हर जी क्या था उसने दरवाजे को थोड़ा सा खोला और अंदर झाँका और उसकी आंखों ने एक भयानक दृश्य देखा स्नेप और फिल्च अंदर अकेले थे इसनेप ने अपने कपड़े घुटनों के ऊपर उठा रखे थे उसका एक पैर खून से लतपत और बुरी तरह घायल था फिल्च स्नेप को बैंडेज दे रहा था अनक चीज स्नेप कह रहा था तीन सिरों पर आप एक साथ नजर कैसे रख सकते हैं और उसने अपने कपड़े जल्दी से नीचे किए ताकि पैर छुप जाए हैरी ने थूक निकला मैं सोच रहा था कि क्या मुझे अपनी किताब वापस मिल सकती है तबाह हो जाओ बाहर इससे पहले की स्नेप गरद्वार के पॉइंट काट सके हैरी वापस लौट आया वो ऊपर की मंजिल की तरफ दौड़ता हुआ गया क्या तुम्हें किताब मिली रॉन ने हैरी के पास आते ही पूछा क्या बात है धीमी आवाज में हैरी ने उन्हें बताया कि उसने क्या देखा था तुम जानते मतलब हाफते हुए की थी जब हमने उसे देखा था तो वही जा रहा था इसनेप उस चीज के पीछे है जिसकी रखवाली वो कुत्ता कर रहा है और मैं अपनी जादु झाड़ू को दाव पर लगाने के लिए तैयार हूँ की उसी ने ध्यान बटाने के लिए दैत्य को अंदर घुसाया था हरमाइनी की आंखें फटी रह गई नहीं वे ऐसा नहीं कर सकते उसने कहा मैं चाहती हूँ बहुत भले नहीं है परंतु नहीं करेंगे संत महात्मा होते हैं रॉन ने जवाब दिया मैं हैरी के साथ हूँ मुझे लगता है इसने कुछ भी कर सकता है परंतु वह किस चीज के पीछे है वो कुत्ता किस चीज की रखवाली कर रहा है? हैरी जब बिस्तर पर गया तो उसके दिमाग में यही सवाल गूंज रहा था नेविल जोर जोर से खराटे ले रहा था परंतु हैरी की आंखों में तो नींद का नामो निशान नहीं था उसने अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश की उसे नींद की जरूरत थी उसे नींद चाहिए था कुछ ही घंटे बाद उसका पहला मैच होने वाला था परंतु जब हैरी ने स्नेप का पैर देखा था तो स्नेब के चेहरे पर जो भाव था उसे भूलना आसान नहीं था अगली सुबह बहुत चमकदार और ठंडी थी बड़ा हॉल भूने कबाबों की जायकेदार खुशबू और खुशनुमा चर्चा से भरा था सभी एक अच्छे क्विज मैच का उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे तुम्हें थोड़ा नाश्ता कर लेना चाहिए मैं कुछ नहीं खाना चाहता सिर्फ थोड़ा सा टोस्ट हरमाइनी ने मनाते हुए कहा मुझे भूख नहीं है। हैरी की हालत बहुत बुरी थी एक घंटे में वो पिच पर उतर रहा होगा हैरी तुम्हें ताकत चाहिए सिमस विनिगन ने कहा सामने वाली टीम हमेशा खोजी को ही सबसे ज्यादा परेशान करती है धन्यवाद सीमस हैरी ने देखा की सीमस उसके कबाबों पर ढेर सारा कैचअप उड़ेल रहा था ग्यारह बजे तक पूरा स्कूल क्विडिज पिच के चारों तरफ बने स्टैंड में बैठा था कई विद्यार्थियों के पास दूरबीनें थीं, हालांकि सीटे हवा में ऊपर उठी हुई थी परंतु इसके बावजूद कई बार यह देखना मुश्किल होता था कि खेल में क्या हो रहा है रोना हम ऊपर की लाइन में नेवल सीमस और डीन जो वेस्ट हेम का फैन था के साथ बैठे थे हैरी हैरान रह गया जब उसने देखा कि उन्होंने एक बड़ा बैनर पेंट किया था जो इस द्वारा बर्बाद की गई एक चादर पर बना था इस बैनर पर लिखा था पॉर्टर फॉर प्रेसिडेंट डीन की ड्रॉइंग बहुत अच्छी थी और उसने नीचे गरुद्वार का बड़ा सा शेर बना रखा था इसके बाद हरमाइनी ने इस पर छोटा सा जादू कर दिया था ताकि पिंट अलग अलग रंगों में चमकता रहे इस बीच चेंजिंग रूम में हैरी और टीम के के बाकी सदस्य अपने लाल पहन रहे थे। खिलाड़ी हरे रंग में खेल रहे थे वुड ने सबको खामोश करने के लिए अपना गला साफ किया अच्छा लड़कों उसने कहा और लड़कियों धावक एंजलीना जॉनसन ने कहा और लड़कियों वुड ने सहमत होते हुए कहा यही मौका है बहुत बड़ा मौका फ्रेड विजली बोला वह मौका जिसका हम सबको इंतजार था जॉर्ज ने कहा हमें हॉलीवर का भाषण रटा हुआ है। फ्रेड ने हैरी को बताया हम पिछले साल भी टीम में थे तुम दोनों चुप रहो वुड ने कहा बरसों बाद गुरुद्वार को इतनी अच्छी टीम मिली है हम जीतने जा रहे हैं मैं जानता हूँ उसने उन सब के तरफ गुस्से से घूरा मानो कह रहा हो वर्रा ठीक है अब समय हो गया है गुड लक हैरी चेंजिंग रूम से फ्रेड और जॉर्ज के पीछे पीछे बाहर निकला और वो आशा कर रहा था कि तो बीच इंतजार कर रही थी जब सभी खिलाड़ी उनके चारों तरफ इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कहा तुम सभी कान खोलकर का सुन लो मैं अच्छा और साफ सुथरा खेल चाहती हूँ हैरी ने देखा की वे खास तौर पर नागशक्ति के कप्तान मार्कस प्लिंट की तरफ देख रही थी जो फिफ्थ ईयर में था फ्लेंट को देखकर हैरी को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर का थोड़ा बहुत खून बह रहा हो कनखियों सेब उसे उसके अंदर हिम्मत आ गई अपनी झाड़ू पर चढ़ जाइए हैरी अपनी निम्बस टू थाउजेंड पर चढ़ गया मैडम हुस ने अपनी चांदी की सीटी जोर से बजाई पंद्रह झाड़ुए एक साथ हवा में ऊपर उठी और उठती चली गई खेल शुरू हो गया और तूफान को तत्काल गुरुद्वार की एंजेला जॉनसन ने अपने कब्जे में ले लिया है ये लड़की कितनी अच्छी धावक है और सुंदर भी जॉर्डन सॉरी प्रोफेसर। पीजली का दोस्त ली जॉर्डन मैच की कमेंट्री कर रहा था और प्रोफेसर मैगोनिकल कड़ी निगरानी रखी थी और वह चकमा देते हुए आगे बढ़ रही है उसने एक अच्छा सा पास दिया है एलिसिया स्पिनट को जो ऑलिवुड की एक अच्छी खोज है पिछले साल एक रिजर्व खिलाड़ी थी एक बार फिर जॉनसन के पास और नहीं नाग ने तूफान को छीन लिया नागशक्ति के कप्तान मार्कस फ्लिंट के पास तूफान आ गया है और वे चल दिए फ्लिंट किसी बात की तरह उड़ते चले जा रहे हैं वे स्कोर करने ही वाले हैं नहीं उन्हें गुरुद्वार के रक्षक वुड ने बहुत ही शानदार तरीके से रोका और गुरुद्वार ने तूफान को अपने कब्जे में ले लिया है गुरुद्वार की धावा के पास तूफान है और फ्लिंट के पास से शानदार गोता लगाते हुए वे एक बार फिर मैदान में आगे बढ़ रही है और आउच इससे बहुत चोट पहुंची होगी क्योंकि उनके सिर पर एक पहलवान टकरा गया तूफान नाग शक्ति के पास आ चुका है अब एंड्रियन प्यूसी गोल पोस्ट की तरफ पहुंच रहे हैं परंतु उनका रास्ता एक और पहलवान ने रोका जिसे फ्रेड या जॉर्ज वीजली ने उनकी तरफ फेंका था यह नहीं बता सकता कि दोनों में से किसने जो भी हो करद्वार के मारक ने शानदार प्रदर्शन किया है और तूफान एक बार फिर जॉनसन के कब्जे में आ गया है सामने खाली मैदान पड़ा है और तेजी से चली जा रही है वे सचमुच उड़ रही है तेजी से आते हुए पहलवान से बचते हुए सामने गोल पोस्ट है शाबाश एंजलिना रक्षक ब्रेचली ने गोता लगाया पर वे चुप गए गद्वार ने गोल कर दिया गरद्वार की तालियों की आवाज ठंडी हवा में गूंज गई जबकि नाक शक्ति की बैठने के, के लिए पर्याप्त तो जगह बन सके मैं अपनी झोपड़ी से देख रहा था ने अपनी गर्दन में लटकती दूरबीन को थपथपाते हुए कहा परंतु भीड़ के साथ बैठकर मैच देखने का मजा ही अलग होता है अभी तक सुनहरी गेंद नजर नहीं आई है ना नहीं रोन ने कहा हैरी को अभी तक ज्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिला उसने अपने आप को मुसीबत से बचाया हुआ है यही क्या कम हैरी था उनके बहुत ऊपर हैरी मैदान के चारों तरफ मंडरा रहा था और सुनहरी गेंद को देखने के लिए आंखें जमाया था यह उसकी और वुड की खेल की योजना का हिस्सा था तब तक दूर ही रहो जब तक सुनहरी गेंद न दिख जाए वुड ने कहा हम नहीं चाहते कि तुम पर सही समय से पहले हमला हो जब एंजलिना ने स्कोर किया तो हैरी ने दो कलाबाजियां दिखाकर अपनी भावनाओं का इजहार किया इसके बाद वो एक बार फिर सुनहरी गेंद को चारों तरफ खोजने लगा एक बार उसे सोने की झलक दिखी पर एक, एक पहलवान ने उसकी तरफ आने का फैसला कर लिया पहलवान किसी तोप के गोले की तरह आ रहा था परंतु हैरी ने उसे चकमा दे दिया और फ्रेड बिजली उसका पीछा करते हुए आया सब ठीक हैरी वह चिल्लाया और फिर पहलवान को तेजी से मार्कस प्रिंट की तरफ मारा धावक प्यूसी ने दो पहलवानों दो विजली और धावक बैल से बचते हुए तूफान को नीचे गिर जाने दिया क्यूँकी वो अपने कंधों के पीछे से उस सुनहरी रोशनी को जाते हुए देख रहा था जो उसके बाएकान के पास से गुजरी थी हैरी ने उसे देख लिया बहुत रोमांचित होकर उसने सोने की झलक के पीछे गोता लगाया नाक के खोजी टेरेंस हिग्स ने भी उसे देख लिया था वे दोनों लगभग एक साथ सुनहरी गेंद की तरफ झपट रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे सभी धावक भूल गए थे कि उन्हें क्या करना था और इसके बजाय वे बीच हवा में खड़े होकर देखने में लगे थे हैरी हिग्स से अधिक तेज था वह छोटी गोल गेंद को देख सकता था जो अपने पंख फड़फड़ाते हुए तेजी से आगे चली जा रही थी उसने अपनी गति थोड़ी और बढ़ा ली भड़ाम नीचे गरद्वार के समर्थकों के मुंह से गुस्से भरी गर्जना निकली मार्कस प्रिंट ने हैरी का रास्ता रोका था जिस वजह से हैरी की झाड़ू अपने रास्ते से भटक गई और हैरी अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा फाउल गरुड़द्वार के समर्थक मैडम ने गुस्से में फ्लिंट को फटकार लगाई और गरुड़द्वार को एक पेनल्टी दी नाग शक्ति के गोल पोस्ट के ठीक सामने से परंतु इस सारे झमेले में जाहिर था सुनहरी गेंद एक बार फिर गायब हो चुकी थी नीचे स्टैड भी ठीक थॉमस चिल्ला रहा था उसे बाहर करो रेफरी रेड कार्ड दिखाओ यह फुटबॉल नहीं है डीन Ron ने उसे याद दिलाया, में लोगों को मैदान के नहीं निकाला जाता। और क्या होता है? नीचे भी गिरा सकता था ली जॉर्डन भी अपने आप को पक्ष में लेने से नहीं रोक पाया तो इस, इस स्पष्ट और घटिया धोखियाधड़ी के बाद जॉर्डन प्रोफेसर मैगोनिकल गर्जी मेरा मतलब है इस साफ और घटिया फाउल के बाद जॉर्डन मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ ठीक है ठीक है फ्रिट ने गरुड़द्वार के खोजी को लगभग जान से मारी दिया था परंतु मुझे विश्वास है ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है इसलिए गरुड़द्वार को एक पेनल्टी जो ने ली और उसे गोल में डाल दिया कोई दिक्कत नहीं और खेल आगे चल रहा है, अभी के पास है। जब हैरी ने एक और पहलवान को चकमा दिया जो उसके सिर के पास से खतरनाक तरीके से गुजरा तभी यह अचानक हुआ उसके झाड़ू ने अचानक भयानक झटका दिया एक पल तो उसने सोचा की वो गिरने वाला है उसने अपने दोनों हाथों घुटों से झाड़ू को कसकर पकड़ लिया उसे इस तरह का अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था यह दुबारा हुआ ऐसा लग रहा था जैसे झाड़ू उसे गोलपोस्ट की तरफ जाने की कोशिश की उसका आधा मन हो रहा था की वो वु से टाइम आउट लेने ले के लिए ले ले कहे और तभी उसे एहसास हुआ की उसकी झाड़ू उसके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुकी है वह उसे घुमा नहीं सकता था वह उसे दिशा नहीं दे सकता था झाड़ू हवा में खोले खा रही थी और थोड़ी थोड़ी देर में जबरदस्त झटके दे रही थी जिस कारण वो उस पर से लगभग अब नागशक्ति के कब्जे में है सिर्फ मजाक कर रहा था प्रोफेसर नागशक्ति ने गोल कर दिया अरे नहीं नागशक्ति के समर्थक खुशियां मना रहे थे किसी ने नहीं देखा की हैरी की झाड़ू अजीब हरकते कर रही थी वो उसे धीरे धीरे और अधिक ऊंचाई पर ले जा रही थी खेल से दूर और चलते समय वह झटके दे रही थी और बुरी तरह हिल रही थी न जाने हैरी कहा जा रहा है बुदबुदाया। उसने अपनी से अगर हम न जानते तो हम यही कहते काबू में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। अचानक स्टैंड में चारों तरफ लोग हैरी की तरफ इशारा करने लगे उसकी झाड़ू पलटियां खाने लगी थी और हैरी किसी तरह बस उसे पकड़े हुए था तभी पूरी भीड़ की सांस रुक गई हैरी की झाड़ू ने बहुत जोर का झटका दिया और हैरी उससे लटक गया अब वह झाड़ू उसे झूल रहा था और उसे सिर्फ एक हाथ से पकड़े हुए था जब फ्लिंट ने उसे टक्कर मारी तो कहीं वह उस वक्त उस झाड़ू के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई सीमस ने कहा ऐसा नहीं हो सकता हैग्रेट ने कांपती हुई आवाज में कहा ताकतवर काले जादू के सिवाय जादुई झाड़ू के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती निम्बस टूटाउ के साथ यह काम कोई बच्चा नहीं कर सकता जब हरमाइनी ने सुना तो उसने हैग्रेट की दूरबीन छीन ली परंतु हैरी की तरफ देखने के बजाय वह हड़बड़ाकर भीड़ में देख रही थी तुम क्या कर रही हो रॉन ने पूछा जिसका चेहरा सफेद पड़ गया था मैं नहीं जानती हरमाइनी ने हाफते हुए कहा स्नेप की तरफ देखो रॉन ने दूरबीन ली स्नेप उनके सामने वाले स्टैंड के बीच में बैठा हुआ था उसने अपनी आंखें हैरी पर जमा रखी थी और वह धीरे धीरे लगातार कुछ बुदबुदा रहा था वह कुछ कर रहा है वह झाड़ू पर जादू कर रहा है हरमाइनी ने कहा हमें क्या करना चाहिए या मुझ पर छोड़ दो इससे पहले की रॉन कुछ और कह पाए हरमाइनी गायब हो गई रॉन ने अपनी दूरबीन फिर हैरी की तरफ घुमाई उसकी झाड़ू अब इतनी तेजी से कांप रही थी कि इससे ज्यादा लटकना असंभव था। सारे दर्शक खड़े हो गए थे और दहशत से देख रहे थे कि विजली बंदूक किस तरह हैरी को अपनी झाड़ू पर सुरक्षित खींचने की कोशिश कर रहे थे परंतु कोई फायदा नहीं हुआ हर बार जब वे उसके पास जाते झाड़ू और ज्यादा ऊपर उछल जाती थी वे लोग नीचे आकर उसके ठीक नीचे नीचे गोल घूमने लगे जाहिर था कि उसके गिरने की स्थिति में वे लोग उसे पकड़ने की आशा कर रहे थे मार्कस फ्लिंट ने तूफान को अपने कब्जे में ले लिया और बिना किसी के देखे पांच गोल कर दिए जल्दी ही हरमाइनी रौन हताश होकर बुदबुदा रहा था हरमाइनी लोगों को धकेलते हुए उस स्टैंड तक पहुंची जहां स्नेप खड़ा था अब वह उसके पीछे वाली लाइन में दौड़ रही थी जब उसने अगली लाइन में बैठे प्रोफेसर कोरल को सिर की सीधी टक्कर मारी तब भी वह सॉरी कहने के लिए नहीं रुकी स्नेप के पास पहुंचते ही वह झुकी अपनी छड़ी बाहर निकाली और कुछ चुने हुए शब्द कहे उसकी छड़ी से चमकीली नीली आग निकली और स्नेब के कपड़ो के सिरे पर लग गई स्नेब को यह एहसास होने में शायद 30 सेकंड लग गए कि उसके कपड़ों में आग लग गई थी उसके अचानक चौंकने की आवाज ने हरमैनी को बता दिया कि काम हो गया था स्नेब के पास से आग को लौटा कर अपनी जेब में रखे एक छोटे से जाल में वापस रखते हुए वो वापस लौट गई। स्नेब को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ था इतना काफी था ऊपर हवा में हैरी अचानक अपनी झाड़ू पर बैठने में सफल हो गया ने तुम ऊपर देख सकते हो रॉन ने कहा नैविल पिछले पांच मिनट से हेग्रिड की जैकेट में मुंह छुपा कर रहा था जब हैरी जमीन की तरफ तेजी से उतर रहा था तो भीड़ ने उसे अपने मुंह पर इस तरह हाथ रखते देखा मानो उसे सुनहरी चीज नीचे गिरी मैंने सुनहरी गेंद पकड़ ली है वो चीखा उसने सुनहरी गेंद को अपने सिर के ऊपर चारों तरफ लहराया खेल पूरी तरह दुविधा में समाप्त हुआ उसने उसे पकड़ा नहीं उसे लगभग निकल लिया था नागशक्ति का कप्तान फ्लिंट बीस मिनट बाद भी झीक रहा था परंतु इससे कोई अंतर नहीं पड़ा हैरी ने कोई नियम नहीं तोड़ा था रॉन और, तो और हमायनी के साथ बैठ कर कड़क चाय पी रहा था यह स्नेप की कारिस्थानी थी रॉन बोल रहा था हरमाइनी और मैंने उसे देखा था वो तुम्हारी झाड़ू पर जादू कर रहा था बुदबुदा रहा था और तुम पर से अपनी नजरें नहीं हटा रहा था बकवास हैगरेट ने कहा जिसने स्टैंड में अपने पास कहा गया एक भी शब्द नहीं सुना था इसने भी करेगा? हैरी ने एक की तरफ देखा और सोचा कि इसका क्या जवाब दिया जाए है उसने हैग्रेड से कहा उसने हेलोविन के दिन तीन शेर वाले कुत्ते के पास जाने की कोशिश की थी जिसने उसे काट लिया था हमें लगता है की इसने पर चीज चुराने की कोशिश कर रहा है जिसकी वो कुत्ता रखवाली कर रहा है हाथ से चाय की केतली गिर गई तुम फ्लफी के बारे में कैसे जानते हो उसने कहा फ्लफी हाँ वो हमारा कुत्ता है हम रखवाली करने के लिए उधार दिया है हाँ? ने सुकता से पूछा अब हमसे और कुछ मत पूछो हैग्रेट ने रूखेपन से कहा यह बहुत खुफिया है परंतु उसने उसे चुराने की कोशिश कर रहा है बकवास हैगरेट ने दोबारा कहा इसनेप हॉगवर्ड्स के टीचर है वे इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे तो फिर उसने हैरी को मारने की कोशिश क्यों की हरमाइनी चीखी दोपहर की घटनाओं ने निश्चित रूप से स्निप के बारे में उसके विचार बदल दिए थे मैं पहचान सकती हूँ है, पढ़ा है जादू करते वक्त आंखों का संपर्क नहीं टूटना चाहिए और इसनेब पल के नहीं झपका रहा था मैंने उसे देखा था हम तुम्हें बता रहे हैं तुम गलत हो हैगरेट ने गर्म होकर कहा हम नहीं जानते कि हरी की झाड़ू ने इस तरह की हरकत क्यों की परंतु स्नेब कभी ऐसे विद्यार्थी को मारने की कोशिश नहीं करेंगे अच्छा अब तुम तीनों हमारी एक बात सुनो तुम उन चीजों में अपनी टांग फंसा रहे हो जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है यह खतरनाक है तुम कुत्ते के बारे में जाओ, इस बारे में में भूल भूल जाओ, जाओ इस कि वह किस चीज की रखवाली कर रहा है यह तो प्रोफेसर डम्बलडोर और निकोलस फ्लेमेल के बीच का मामला है आरी ने कहा तो कोई निकोलेस फ्लेमेल भी इसमें शामिल है, है ना मुंह से यह बात निकल जाने के कारण हैगरेट खुद से बहुत नाराज लग रहा था